महाभारत शांति पर्व नवति तमोध्याय उतथ्य का मानधाता को उपदेश राजा के लिए धर्म पालन की आवश्यकता यानंगिराह कहते राजन ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ अंगिरा पुत्र उतथ्य ने यौनाशु के पुत्र मानधाता से प्रसन्नता पूर्वक जिन क्षत्रिय धर्मो का वर्णन किया था उन्हें सुनो स निखलेन ठिर युधेर ब्रह्म ज्ञानियों में शिरोमणि उतथ्य ने जिस प्रकार उन्हें उपदेश दिया था वह सब प्रसंग पूरा पूरा तुम्हें बता रहा हूँ श्रवण करो धर्माय राजा भवति न काम करनायतु लोकस्य रक्षिता उतथ्य बोले मान राजा धर्म का पालन और प्रचार करने के लिए ही होता है विषय सुखों का उपभोग करने के लिए नहीं तुम्हें यह जानना चाहिए कि राजा संपूर्ण जगत का रक्षक है राजा चरत यदि राजा चरति धर्मम यदि धर्माचरण करता है, तो देवता बन जाता है और यदि वह अधर्माचरण करता है तो नरक में ही गिरता है धर्म तिषंती भूता राजा साधु स्ति राजा पृथ्वी पति संपूर्ण प्राणी धर्म के ही आधार पर है और धर्म राजा के ऊपर प्रतिष्ठित है जो राजा अच्छी तरह धर्म का पालन और उसके अनुकूल शासन करता है वही दीर्घकाल तक इस पृथ्वी का स्वामी बना रहता है राजा परम धर्मात्मा लक्ष्मी लक्ष्मीवाम धर्म उचते देवास्त ग धर्मो नास्तोचते परम धर्मात्मा और श्री संपन्न राजा धर्म का साक्षात स्वरूप कहलाता है यदि वह धर्म का पालन नहीं करता तो लोग देवताओं के भी निंदा करते हैं और वह धर्मात्मा नहीं पापात्मा कहलाता है स्वधर्मे वर्तमान जो अपने धर्म के पालन में तत्पर रहते हैं उन्हें से की सिद्धि होती है देखी जाती है सारा संसार उसी मंगल में धर्म का अनुसरण करता है उच्छिद्यते धर्म वृत्तम अधर्म वर्तते महान भयमा दिवारा वो वर्य वार्यते जब पाप को रोक रोका नहीं जाता तब जगत में धार्मिक बर्ताव का उच्छेद हो जाता है और सब और महान अधर्म फैल जाता है जिससे प्रजा को दिन रात भय बना रहता है तात साधू नात धर्म पापो तात यदि पाप की प्रवृत्ति का निवारण न किया जाए तो यह मेरी वस्तु है ऐसा कहना श्रेष्ठ पुरुषों के लिए असंभव हो जाता है और उस समय कोई भी धार्मिक व्यवस्था टिकने नहीं पाती है नार्य न पशो न पाप बलं जब जगत में पाप जब में का बल बढ़ जाता है तब तो मनुष्यों के लिए अपने स्त्री अपने पशु और अपने खेत या घर का भी कुछ ठिकाना दिखाई नहीं देता देवाः पूजा न जानते न स्वधाम पितरस्ताम न पूज्यन्ते यथो यदा पापो नार्यते जब पाप को रोका नहीं जाता तब देवता पूजा को नहीं जानते हैं, पितरों को श्राद्ध का अनुभव नहीं होता है तथा अतिथियों की कहीं पूजा नहीं होती है। न नज्ञ ते विप्रा यदा पापो जब पाप का निवारण नहीं किया जाता है तब ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने वाले द्विज वेदों का अध्ययन छोड़ देते हैं और ब्राह्मण यज्ञों का अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं वृद्धानाम मनोभवति विवलम महाराज महाराज जब पाप का निवारण नहीं किया जाता है तब बूढ़े जंतुओं की भांति मनुष्यों का मन घबराहट में पड़ा रहता है उभौलोह का राज अयम लोक और परलोक दोनों को दृष्टि में रखकर महर्षियों ने स्वयं ही राजा नामक एक महान शक्तिशाली मनुष्य की सृष्टि की उन्होंने सोचा था कि यह साक्षात धर्म स्वरूप होगा ये धर्म विराजे तम राजते जिसमें जिसमें धर्म धर्म विराज रहा हो हो हो उसी को राजा कहते हैं हैं और जिसमें धर्म का लय हो गया हो, उसे देवता लोग मानते देवा कुरते जलम तम विदुर्देवा तस्मा धर्मम विवर्धे वृष नाम है भगवान धर्म का जो धर्म के विषय में अलम अर्थात बस कह देता है उसे देवता वृषल समझते हैं अतः धर्म की सदा ही वृद्धि करनी चाहिए धर्मे वर्धत धर्म के वृद्धि होने पर सदा समस्त प्राणियों का अभ्युदय होता है और उसका ह्रास होने पर सबका ह्रास हो जाता है अतः धर्म का कभी लोप नहीं होने देना चाहिए धनास्त्र धर्म धारणा अकार्याणाम मनुष्येंद्र सीमांत कर स्मृत नरेन्द्र धन से धर्म की उत्पत्ति होती है सबको धारण करने के कारण वह निश्चित रूप से धर्म कहा गया है वह धर्म अकर्तव्य अर्थात पाप की सीमा का अंत करने वाला माना गया है प्रभुवा भूता नाम धर्म श्रेष्ठ स्वयं भुआ तस्मा प्रवर्तित धर्म ब्रह्मा जी ने प्राणियों के कल्याणार्थ ही धर्म की सृष्टि की है इसलिए राजा को चाहिए कि अपने देश में प्रजाजनों पर अनुग्रह करने के लिए धर्म का प्रचार करें तस्मा राजा ज प्रा शास्त्री साधु पुरुष सब राज, राज सिंह इसी कारण से धर्म को सबसे श्रेष्ठ माना गया है पुरुष जो सद्धर्म के पालन पूर्वक प्रजा का शासन करता है वही राजा है काम क्रोध में ज्याम भरत सत भरत भूषण तुम भी काम और क्रोध की अवहेलना करके निरंतर धर्म का ही पालन करो धर्म ही राजाओं के लिए सबसे बढ़कर कल्याण करने वाला है धर्मस्थ ब्राह्मणों ने तस्मा पूजये सदा ब्राह्मणा च मधाता कुरिया मांधाता धर्म का मूल है ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मणों का सदा सम्मान करना चाहिए ब्राह्मणों की प्रत्येक कामना को रहित तो होकर पूर्ण करना चाहिए काम करना भयम मित्र च वर्धन ते तथा मित्री भवंत्यपि उनकी इच्छा पूर्ण न करने से राजाओं के ऊपर भय आता है राजा के मित्रों की वृद्धि नहीं होती उल्टे शत्रु बनते जाते हैं ब्राह्मणा सदा सूजा ब्राह्मणाचनो बल ही विरोचन कुमार बाल्यकाल से ही सदा ब्राह्मणों पर दोषारोपण करते थे इसलिए उनकी राज लक्ष्मी जो सत्रों को संताप देने वाली थी उनके पास से हट गई अपाक्रम्य सागछत्क अथ सोप्चा दृष्टि पुरंदर बलि से हटकर वह राजलक्ष्मी देवराज इंद्र के पास चली गई फिर इंद्र के पास उस लक्ष्मी को देखकर राजा बलि को बड़ा पश्चाताप होने लगा एतल असुजाया अभिमान वा विभू तस्मा बुद्ध प्रताप प्रभो यह अभिमान और असूया का फल है तुम सचेत हो जाओ कही तुम्हारी भी अपनी लक्ष्मी तुमको छोड़ न दे धर्पो नाम श्री पुत्रो जमाद श्रुति तेन देवा राज बहवो व्यय राज बहुव भवस्तथा बुद्धियव पार्थिव राजा अभवचितम्वा दासस्त पराजितः राजन संपत्ति का पुत्र है दर्प जो अधर्म के अंश से उत्पन्न हुआ है यह श्रुति का कथन है उस दर्प ने बहुत से देवताओं असुरों और राजस्यों का विनाश कर डाला है अतः भोपाल अभिचेतो जो दर्प को जीत लेता है वह राजा होता है और जो उससे पराजित हो जाता है वह दास बन जाता है स तथा दर्प सहित चिथात्म धाता यदि तुम, तुम चिरकाल तक राज सिंहासन पर विराजमान रहना चाहते हो तो ऐसा वर्ताव करो जिससे तुम्हारे द्वारा दर्प और अधर्म का सेवन न हो मत्ता मौगंड ढान उन्मत्ताच विशेषत तदभ्यासादर्त संगता से मत मतवाले प्रमादी बालक तथा विशेषतः पागलों से बचो उनके निकट संपर्क से भी दूर रहो और यदि वे एक साथ रहकर सेवा करना चाहे तो उनके उस सेवा से भी सर्वथा बचे रहो निगृहीताच्य विशेषत पर्वता दुर्गा हस्तिनोस्वासरी एतेभ्यो एक नि साम चर्या च वर्जये च चंभम क्रोधम च वर्जये इसी तरह जिसको एक बार कैद कर कैद किया हो उस मंत्री से विशेषतः पराई स्त्रियों से ऊंचे नीचे और दुर्गम पर्वत से तथा हाथी घोड़े और सर्पों से राजा को बचकर रहना चाहिए इनकी ओर से सदा सावधान रहे और रात में घूमना फिरना छोड़ दे कृपणता अभिमान दम्भ और क्रोध का भी सर्वथा परित्याग कर दे अभिज्ञाता क्लीसु स्वरिणीसुच पर कन्यासुनाचरे मैथुन नृप अपरचित स्त्रियों बांझ स्त्रियों वैश्याओं पराय स्त्रियों तथा तो कुमारी कन्याओं के साथ राजा मैथुन न करे कले पापरक्षा सेय वर्णशंकर थूल्वा विच तथे चांदे त राजा प्रमाद्यति विशेषेण तस्मा प्रजाशिते जब राजा धर्म की ओर से प्रमाद करता है तब वर्ण संकरता के कारण उत्तम कुलों में पापी और राक्षस जन्म लेते हैं नपुंसक काने लंगड़े लूले तथा बुद्धिहीन बालकों की उत्पत्ति होती है ये तथा और भी बहुत सी कुछ संतान जन्म लेती है इसलिए राजा को विशेष रूप से प्राण एवं सावधान होकर प्रजा के हित साधन में तत्पर रहना चाहिए महान् का। के से बड़े बड़े दोष प्रकट होते हैं वर्ण संकरों को जन्म देने वाले पाप कर्मों की वृद्धि होती है आशीते शीतम न व्याच्चाप्याशेष प्रदा गर्मी के मौसम में सर्दी और सर्दी के मौसम में गर्मी पड़ने लगती है कभी सूखा पड़ जाता है कभी नक्षत्र उत्पाताश्चात्र बहु राजना चना आकाश में, में भयानक ग्रह और धूम केतु आदि तारे उगते हैं तथा राष्ट्र के विनाश की सूचना देने वाले से उत्पाद दिखाई देने लगते हैं। रक्षितात्मा जो राजा सोनु जो राजा अपनी रक्षा नहीं करता वह प्रजा की भी रक्षा नहीं कर सकता पहले उसकी भुजाएं छीण होती है फिर वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है दाते द्वयो परे। कुमार्य संप्रलुप्यन्ते तथा प्रदूषण जब दो मनुष्य मिलकर एक की वस्तु छीन लेते हैं बहुत से मिलकर दो को लूटते हैं तथा कुमारी कन्याओं पर बलात्कार होने लगता है उस समय इन सारे अपराधों का कारण राजा को ही बताया जाता है त्यवा धर्मं यदा राजा प्रमादम अन्तेषते जब राजा धर्म छोड़कर प्रमाद में पड़ जाता है तब मनुष्यों में से एक भी अपने धन को या मेरा है ऐसा समझकर स्थित नहीं रह सकता श्री महाभारती शांति परमड़ी राजधर्मानुशासन परमड़ि उत्य नवतीतमो नवतीतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में उतथ्य गीता विषयक नब्बेवा अध्याय पूरा हुआ